इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र का विचार कर रहे थे चतुर्थ मंत्र में आत्मा का द्वितीय पद का कथन हुआ स्वप्नस्थानों स्थानो अंत प्रज्ञ और सप्तांग एक मुख अगे प्रविप्त भुगत तेजसो द्वितीय पाद ऐसा कहा गया इसमें विचार हुआ था कि इसको तैजस क्यों कहते हैं तो अंत प्रज्ञ क्यों कहे कि जैसे जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ अर्थात तो इंद्रिय इत्यादि कारणत्वन व्यवहार होते हैं ऐसे यहां स्वप्न समय में कोई इंद्रिय इत्यादि नहीं है इंद्रिय जैसे जागृत में होते हैं स्वप्न में किंतु मन ही तद्रूप बन जाता है जागृत में इंद्रिय है और स्वप्न में मन है इंद्रिय और मन ये दोनों का बीच में मन अंत है इसलिए स्वप्न में भी जो प्रज्ञा होती है ज्ञान होती है उसको अंत प्रज्ञा कह दिया गया यहाँ विषय द्वारा का नहीं है द्वारा का द्वार मान दिया दे जाएगा स्वप्न में मनकरण नहीं है मन वास्तविक मन का परिणाम बन करके वो विषय बनते हैं जागृत में किंतु इंद्रिय रहते हैं यहाँ इंद्रिय नहीं रहते इसलिए स्वप्न का प्रज्ञा को अंत प्रज्ञा कह दिया गया आगे टीका में स्वप्नाभिमानीन तेजो विकारभाव कुत स्तैजसत्व इति आसंख्या यहाँ से चलेगा ना स्वप्न स्वप्न अभिमानिनः स्वप्न अभिमानी आत्मा जो स्वप्न के स्वप्न अवस्था को मेरा बोल करके मानता है पहले आया था इति जो अभिमान करता है अवस्था में तो स्वप्न अभिमानी जो आत्मा है वो तो तेज का विकार नहीं है तेज विकारत्व अभावत् कतस्तैजसम तेजसो इदम तेजसम इस प्रकार कहा जाएगा तेज का अगर ये कोई विकार होता तब इसको तेजस कहते हैं तो ये तो नहीं है प्रश्न पूर्व पक्षी होने से आह सिद्धांतिक उत्तर देता है भाष्य में विषय शून्ययांग प्रज्ञायाँ केवल प्रकाश रूपायाम विषय इति तैजस स्वप्न अवस्था में जो प्रज्ञा होती है उस समय में अर्थात ये जागृत विषय स्थूल विषय नहीं रहते हैं तो विषय शून्यम विषय शून्य में अर्थ स्थूल विषय शून्यम स्थूल विषय नहीं रहते हैं प्रज्ञायाम जो प्रज्ञा है उसमें विषय शून्य है विषय नहीं है तो विषया शून्य यश्याम प्रज्ञाया बहुगृह विषय शून्यम प्रज्ञायाम और उसी का दूसरा विशेषण हो गया केवल प्रकाश स्वरूपायाम वो तो केवल प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है अर्थात स्थूल विषय नहीं है प्रकाश स्वरूप उसके लिए टीका में टीका में देंगे अर्थात विषय के बिना खाली प्रकाश स्वरूप, विषय के बिना प्रकाश हो जाने से स्थूल हो जाता है स्थूल नहीं है ऐसे जो प्रज्ञा है विषय शून्य प्रकाशरूप प्रज्ञा का विषयी तवना विषयी विषयी अर्थात आश्रय जैसे कहते ना चैत्र को घट ज्ञान हुआ तो ये घट हो गया विषय और ज्ञान को कहा जाएगा विषयी तो इसी प्रकार की अर्थात तो घट आकर के ज्ञान में रहता है विषयिता संबंध से आश्रय होने से इसको विषयी कहा जाता है इसी प्रकार की ये जो स्वप्न अवस्था में जो आत्मा है वो आत्मा विषय प्रज्ञा का आश्रय है आश्रय होने से उसको विषयी कहा गया इसमें वो रहता है ये नहीं इसमें। हाँ, नहीं है हाँ विषय कैसे बड़ी कहा किस शब्द में विषयी में कैसे आगे तो है ना अच्छा प्रथमा होने से होगा दीर्घ होने के लिए सऊच पर में शू होना चाहिए अभी नहीं है पर तो तो आगे तो आ गया तो विषय आगे तो होने से नो प्र जहाँ पर में शू आएगा वहीं जाकर के दीर्घ हो सकता है सौ से तो विषय तु न करता आश्रय त्वे न टीका में इसको कहते हैं आश्रय त्वे न टीका में स्थूल विषयो स्थूलो विषयो यश्याम वासनामया न ज्ञायते भाष्य में है विषय शून्यम विषय का अर्थ स्थूल विषय शून्यम अर्थात उसका अर्थ कहते हैं टीका में न ज्ञायते अर्थात स्थूल विषय जिसमें नहीं जाने जाते हैं स्थूल विषय का भान नहीं होता वासनामयाम तो जो प्रज्ञा है स्वप्न में वासनामयी है तस्म वासनामय वासाया प्रज्ञाया हाँ वासनाम् प्रज्ञायाग न ज्ञाते कौन स्थूल विषयो न ज्ञायते यस इस प्रकार की अन्वय है स्थूल विषय न ज्ञाते यसनामिया वासनामयी प्रज्ञा में स्थूल विषयो न ज्ञायते तस्याम तो ऐसा प्रज्ञा में विषय संस्पर्शम अंतरेण प्रकाशमानतया विषय का संस्पर्श से बिना भाष्य में कहा गया केवल प्रकाश स्वरूपाय भाष्य में केवल प्रकाश दिया है उसका अर्थ कहते हैं विषय संस्पर्शम अंतरेण विषय संस्पर्श नहीं है प्रकाशमानतया मान केवल शब्द का अर्थ हो गया ये विषय संस्पर्शम अंतरेण विषय संस्पर्श के बिना अंतरेण का अर्थ बिना अव्य है प्रकाश मात्रत प्रकाश रूप से जो स्थित है प्रज्ञायाम आश्रय भवती स्वप्न दृष्टा तेजसो तो विवक्षिता जैसे घट ज्ञान हुआ जागृत अवस्था में चैत्र को ते तो घट ज्ञान का आश्रय कौन है चैत्र तो चैत्र अभी विश्व है तो इसी प्रकार की स्वप्न में जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का आश्रय कौन होगा कहीं वही तेजस जो स्वप्न में दृष्टा है इति स्वप्न दृष्टा तैजसो तेजसा दो मात्रा है अगर नहीं है तो करना है तैजसो तो ता इसको तैजस क्यों कहा गया क्योंकि जो प्रकाश रूप मतलब विषय संस्पर्श के बिना केवल प्रकाश रूप जो प्रज्ञा है उसका आश्रय होने से उसको तेजस क्योंकि जो प्रकाश रूप प्रज्ञा है वो तेजस है तेजस से संबंधी होने से इसको तेजस कह दिया गया कैसे संबंधी हो गया, गया कहते आश्रय तो है ना तो इसका आश्रय हुआ तेज शब्द न यथोक्त वासनामय प्रज्ञाया निर्देशा तेज शब्द तो से वो प्रज्ञा को कहा जाता है स्वप्न प्रज्ञा को और उसका आश्रय होने से उसको तेजसो कह दिया गया ननु विश्व तैजसोह विशिष्टम प्रविविक भूक इति विशेषण विश्व तो तैजोह प्रत भूक ये दोनों का विशेषण है किंतु आप तो जब विश्व का विचार हुआ था वैश्वानर का वहां आप कहे थे स्थूल भूक अभी जब तेजस का विचार आया यहां कहते हैं कि प्रविविक भूक शंका करने वाला कहता है आपने कह दिए थे वैश्वान का विचार में वास्तविक बाहर में कोई विषय तो है ही नहीं ऐसा कहते थे तो बाहर में अगर विषय नहीं है वैश्वान भी बाहर विषय वाला नहीं हुआ वो भी प्रविव्यक्त भूख और अभी स्वप्न में तो बाहर तो विषय है, है ही नहीं इसलिए ये भी प्रविभुक्त तो भूख हुआ होने से आप केवल इसी के लिए क्यों प्रविभुक्त तो भूख देते हैं ये विशेषण ये तो दोनों के लिए बराबर है ये शंका है दोनों विश्व तैयस और अविशिष्टम दोनों में बराबर है किम बराबर कहते हैं प्रविविक तो भूख यदि विशेषण ये विशेषण दोनों में बराबर है हाँ। प्रज्ञा या भोज्यत्व तुल्य और ये जो प्रज्ञा है दोनों अवस्था में ये प्रज्ञा भोज्य है भोज्य अर्थात तो प्रकाश्य जागृत अवस्था में जो घट ज्ञान हुआ ये घट ज्ञान को कौन प्रकाश करता है साक्षी और स्वप्नों में जो घट ज्ञान हुआ उसको कौन प्रकाश करेगा साक्षी करता है तो कहते हैं कि प्रज्ञाया प्रज्ञाया अर्थात तो जो ज्ञान होता है दोनों अवस्था में भोज्यवस्थ तुल्यवात भोज्य अर्थात प्रकाश्य ये दोनों तो बराबर हैं अर्थात दोनों को साक्षी ही प्रकाश करता है तो होने से अर्थात विषय दृष्टि से देखिए दोनों ही बराबर हुआ और ये प्रकाश प्रकाशक दृष्टि से देखिए इनको प्रकाशन करने वाला दोनों भी एक ही है ये प्रविविक तो भूख इसके लिए क्यों कहे हैं ये दोनों में बराबर होना चाहिए ये शंका हुआ तुल्य सिद्धांत कहता है मैम तस्विशेषपी प्रज्ञा दोनों अवस्था में साक्षी भाष्य होने पर भी अवान्तर तस्यावान्तरभेदात स विषयत्वात्वस् भोज्या प्रज्ञा स्थूला लक्ष्य थे अवांतरभेद है अवान्तर अवांतर भेद क्या है स विषयत्वात विश्वस्श्व का जो प्रज्ञा होती है वो स विषय है स्थूल विषय इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है ऐसे मानते हैं वो है नहीं वास्तविक किन्तु मानते हैं ऐसे तो स विषयवाद भोज्या प्रज्ञा तो विश्व का जो प्रज्ञा है वो भोज्या स्थूला लक्ष्यते उसको स्थूल प्रज्ञा कह दिया गया क्योंकि वो स विषय है तैजसस्तु प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य वासना मात्र रूपे की प्रविवि भोग सितीह तो तैजस अवस्था में तो प्रज्ञा विषय संस्पर्श से शून्य है वासना मात्र रूप है प्रभिवक्त भोग इसलिए को प्रभिविक्त भोग कहा जा गया देखिए यहाँ प्रथम में, में जागृत अवस्था में कहते हैं कि स्थूल विषय का ग्रहण होता है और फिर कहते हैं कि स्थूल विषय तो वास्तव है नहीं और स्वप्न में कहते हैं वहां तो बाहर विषय है ही नहीं स्थूल विषय का ग्रहण करता है और कि वास्तव नहीं है फिर क्यों उसको ऐसा स्थूल विषय ग्रहण करता है अगर है नहीं तो तो कहेंगे कि पूर्व संस्कार ऐसे ही हुआ है तब ऐसे स्थिति होने पर मान लेगा ये तो बाहर है कहते हैं जैसे स्वप्नों में कभी देखता है स्वप्न में जो अपना एक शरीर देखता है उस शरीर में भी इंद्रिया इत्यादि देखता है तो वो सब को ममो कहता है स्वप्नों का शरीर को अहम कहता है और स्वप्न में जो गज हस्ती इत्यादि देखता है उसको कभी अहम कहता है किंतु दोनों एक ही उत्सव से आते हैं दोनों ही एक ही दृष्टा कल्पना करता है स्व शरीर भी कल्पना करता है अन्य शरीर भी कल्पना करता है एक को किंतु अहम न मानता है बाकी को इदम त्वे मानता है ऐसा क्यों हुआ दोनों तो बराबर है तो जैसे वहां बराबर है ऐसे यहाँ भी बराबर है जागृत अवस्था में बहिर्विषय तुन ग्रहण करेगा स्वप्न अवस्था में बहिर्विषयत्व ना अर्थात ग्रहण नहीं करेगा कहीं स्वप्न अवस्था में इधर लगता है बहिर्विषय तो ना कहते हैं यही है कि जागृत प्रज्ञा का संस्कार से होता है, है किंतु जैसे ही विचार करते जैसे स्वप्न से निकल जाता है तुरंत कहता है बहिर्विषय नहीं है किंतु जागृत को कहेगा कि बहिर्विषय है क्यों कहेगा मतलब स्वप्न से उठ जाने के बाद एक को बहिर्विषय एक को बहिर्विषय नहीं है ऐसा क्यों कहा उठ जाने के बाद ऐसे ही संस्कार है जैसे स्वप्न में अहम मनुष्य कहता है और अयम गजह कहता है क्यों कहता है कहते पहले उसको सर्वदा देह के साथ अहम प्रत्यय हुआ है और गजह के साथ इदम प्रत्यय हुआ है जैसे संस्कार पड़ा है व्यवहार आगे ऐसे ही करेगा तो कहेंगे तो ये तो पहले संस्कार क्यों ऐसे हो गया पहले संस्कार दोनों आना चाहिए था कहते पहले संस्कार उसका पूर्व संस्कार ऐसे हुआ था फिर अंतिम में क्या समाधान देंगे अनादिंग अनादि तो ये सर्वत्र ये बराबर है इसी प्रकार ये जागृत को काल से बाहर विषय बोल करके ग्रहण करता आ रहा है और स्वप्नों को काल से ये अंतर विषय बोल करके आ रहा है ये संस्कार ऐसे हो गया सारे वेदांत का वही कार्य है हमारा संस्कार को बदल देना संस्कार कितने दिन में बदल जाएगा तो जितने दिन में बदल जाएगा उतने दिन में ज्ञानी हो जाएंगे तो इसलिए इसमें ना कोई शॉर्टकट है ना कोई सर पे हाथ रख के करवा देगा कुछ नहीं है उसके लिए दिन रात वही विचार करना पड़ेगा और ये विचार का फल थोड़ा थोड़ा व्यवहार में उतरेगा व्यवहार में उतरने से तो ये फिर अनुभव दृढ़ होगा नहीं तो विचार हम पूरा करेंगे और हमारा व्यवहार में नहीं आएगा तो हम जानते हैं सब ये तो बस व्यवहार इस प्रकार की नहीं होगा साधक के लिए वो ज्ञानी के लिए ठीक है हमको तो अर्थात इस प्रकार की वो जहा आवश्यक है वहां कर लेंगे जहा नहीं है अर्थात हम कहेंगे जहां आवश्यक नहीं है किंतु हमारा अंदर से तो हम नहीं करने से रुक नहीं पाते हैं। उसको तो करने देंगे और जहां आवश्यक है जगत को वो तो हम जब चाहेंगे रोक सकते हैं उसको तो पहले रोक देंगे ये गलत विचार है जगत हमसे जहां से चाहता है वो तो दे देना पड़ेगा जहां हम चाहते हैं हमारा सुख के लिए कर ये करते हैं वो करते हैं उसको पहले रोकना है तभी तो जा करके चलेगा नहीं तो तमस हो जाएगा जगत जहां चाहता है उसको रोक देंगे और रो हमको जो चाहते हैं अपना सुख के लिए उसको रोकेंगे नहीं वो फिर गया तमस में जाएगा ऐसा नहीं बना है तो धीरे धीरे ये व्यवहार जितना घटेगा ये जागृत प्रज्ञा जो है वो बहिर्विषय शून्य ऐसे धीरे धीरे वो अनुभव आएगा टीका मैं आगे तैजसे तो, तो प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य वासना मत्रा प्रविक्त भोग्यतीह तैजसे तो तैजसे तो अर्थात तो स्वप्न अवस्था में जो दृष्टा उसमें जो प्रज्ञा है विषय संस्पर्श शून्य विषय अर्थात स्थूल विषय संस्पर्श शून्य वासना मात्र रूपा केवल वासना है मन का ही परिणाम है प्रविविक्त भोग्यति प्रविक्त प्रविविक्त अर्थात तो प्रकर्षण विविक्त किसे विविक्त स्थूल से विविक्त भाष्य में विश्वस्याषयत्व प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्य विश्व सबिषयक प्रज्ञा वाला है विश्व कौन सा अवस्था में जागृत अवस्था में विश्व प्रज्ञाया स्थूलाया विषय है उसमें तो प्रज्ञाया क्या विराम काट देना है विश्वस्य विषयत्न जो प्रज्ञा है वो स्थूला है स्थूला या भोज्यम अर्थात विश्व का जो प्रज्ञा है भोज्य है साक्षी भाषा स्थूल है स्थूल क्यों सब विषय है और इह पुनः केवल वासना मात्रा इह कहने से स्वप्न केवल वहाँ दिया विश्व से यहाँ यह अर्थात तैज तेजस्य पुनः केवल वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या सब समान है केवला वासनामात्र प्रज्ञा भूजिया भोजिया अर्थात भाष्य इसलिए इसको प्रवि तो भोग ऐसे कह दिया गया बाकी सप्तांग समान अन्य तो जैसे जागृत में था सप्तांग एक मुख यहाँ भी वही है टीका में सप्तांग मुखत्व अन्यदि उचित है भगवान भाष्यकार कहे है समानम अन्यत ये अन्यत कौन है जो समान है उसके लिए टीकाकार कहते हैं सप्तांग एक मुखत्व येद अन्य उच्यते कहना उच्यते भाष्यकार उच्यते भाष्य में द्वितीय पाद तैजस ये द्वितीय पाद तैजस का विचार हुआ <laughs> अर्थात जितना जितना हमारा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में आए स्वप्न अवस्था कहीं तो अधिक फिर निद्रालु हो जाएगा कहीं वो नहीं जागृत अवस्था में स्वप्न जागृत और स्वप्न में ये अंतर है कि इंद्रियर विषय का जब ग्रहण होगा इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागरितम ऐसे पंचीकरण में लक्षण दिए हैं इंद्रिय के द्वारा अर्थ का जहां उपलब्धि होगा उसको जागरित कहेंगे और स्वप्न में हो जाएगा इंद्रिया सर्वेन्द्रिया उपसंहारे करणान करणान उपसंहारे जागरित संस्कार ज प्रत्यय स विषय है स्वप्न ऐसा कहते हैं पंचीकरण है करण उपसंगार हो जाएंगे तो जब स्वप्न में करण उपसंगार हो जाते हैं किन्तु जागरित संस्कार ज जा प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान होगा स विषय विषय भी रहेंगे उसमें उसको स्वप्न कहेंगे हम जागृत अवस्था में रह करके अगर करण का उपसंहार करें तो हम अभी जाग स्वप्न अवस्था में रहेंगे जो मनोराज्य करता है वो जागृत नहीं है कहेगा मैं तो जागृत हूँ क्योंकि शास्त्र नहीं कहेगा और जागृत है इंद्रिय अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो जागृत नहीं है तो हमको धीरे धीरे इंद्रिय का कार्य को घटा करके अधिक स्वप्न में जाना पड़ेगा क्योंकि अ को ऊ में लय करना है ना लय करना है अर्थात इसी को हमको घटाना पड़ेगा वास्तविक लय का अर्थ इसको उसमें शून्य कर देना नहीं है लय का अर्थ है इसका मिथ्यात्व चिंतन कर लेना है जो की जागृति स्वप्न से भिन्न नहीं है घटो मिट्टी से भिन्न नहीं है यही घट का लय हो गया घट को तोड़ करके चूर चूर करना आवश्यक नहीं है किंतु ये तभी घट को मिट्टी से भिन्न नहीं कर पाएगा जब ये बुद्धि है कि घट नहीं होने से भी हमारा कोई हानि नहीं है घट तो का अगर अर्थ क्रियाकारित्व तो हमारे लिए दृढ़ रहेगा हम घट का अनुपस्थिति को ग्रहण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसलिए घट का प्रयोजनता अर्थ क्रिया कारित्व तो इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो घटो मिट्टी है ये बुद्धि कैसे होगा कह सकते हैं मुंह में कहेगा किंतु तो अंदर से ग्रहण नहीं होगा इसी प्रकार के जागृत का जो सभी इंद्रिय ग्रहण मतलब चलते हैं इनको धीरे धीरे घटा देना पड़ेगा तो घटाने से जब देखेंगे कि इंद्रिय व्यवहार के बिना भी तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं नहीं तो इंद्रियों को जैसे पहले रोकेंगे तब कितना कठिन होता है लगेगा कि ये तो नहीं रहने से कैसे होगा तो ये सत्य ही है कि जब इंद्रिय व्यवहार के बिना भी हमारा दिन चलेगा निश्चय होगा और मन में अधिक विचार चल करके आनंद होगा तब तो कहेंगे ये तो बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि हम देखते हैं ये ये हम चलते रहते हैं विचार करते रहते हैं अचानक कुछ शब्द आ गया ये कार्य कर गया अथवा कुछ काट दिया मच्छर काटा तो उनको स्पर्श अनुभव हुआ तो भी जागृत में आ गया कि फिर निश्चित हो जाएगा तब तो निश्चित हो जाएगा हाँ ठीक है जागृत अब लय हो गया तो जागृत का व्यवहार थोड़ा घटने से जा करके लय संभव होगा लय संभव होगा अर्थात हो मिथ्या बोल करके निश्चय होगा ये करना है धीरे धीरे तो मन चलेगा मन को वेदांति लोग अंतर इंद्रिया अभी हम जब स्थूलों का लय करते हैं उस समय में स्थूल और इंद्रिय अंतर इंद्रिय को भिन्न करके करते हैं अभी मांडुके में जब जागृत लेंगे तब तो स्थूल तो इंद्रिय का बात आएगा अर्थात बाह्य इंद्रिय का और जब स्वप्न लेंगे मन का बात आएगा मन यहाँ इंद्रियव ग्रहण नहीं होगा अच्छा तो अर्थात अधिक हम मन में चलना चाहिए हमारा दिनचर्या अधिक मन में होना चाहिए और मन को अगर शास्त्र से संस्कारित नहीं करेंगे मन किस में चलेगा जगत में चलेगा तो फिर आपका लय नहीं हो पाएगा इसलिए उसको हटाना है अच्छा आगे ठीक है में पादद्वयम् एवं व्याख्या तृतीय पाद व्याख्या व्याख्याय मान श्रुत न कंचन इत्यादि विशेषण से आह पादद्वयम् एवं व्याख्याय कौन सा कौन सा पादो विचार हो गया प्रथम पाद का ये वहां द्रष्टा कौन है श्व और द्वितीय पाद का अवस्था क्या है स्वप्न और उस समय में भोग कैसे है प्रभिविक्त भोग और जागृत अवस्था में भोग स्थूल भोग स्थूल भोग और जागृत अवस्था का दृष्टा भोक्ता? वैश्वान और स्वप्न अवस्था में द्वयम एवं पाद द्याख्यान करके तृतीय पाद व्याख्या तृतीय पाद का होता है व्याख्यासियन आगे करेंगे जो व्याख्या मान श्रुति है जो आगे श्रुति व्याख्यान की जाएगी व्याख्या हुआ कर्मणी हुआ व्याख्या मान व्याख्यान का श्रुति ये व्याख्यान का कर्म है तो व्याख्या मान कर्मणि ऐसा तो यक देखने से कर्मणि हो जाना चाहिए तो किंतु यह से सर्वदा कर्मणि पता नहीं चलेगा अगर वो दिवादिगण्य धातु है तो दिवादिगण्य सिद्धिय कह देंगे सिद्धिये वो तो ये है जन्यते कह देंगे अभी कर्तरी हुआ कर्मणी हुआ कैसे पता चलेगा जन धातु तो अकर्म धातु है तो दिवादिगण्य कोई धातु मिल जाएंगे जो कि सकर्म का होता है बुद्धियते बुद्ध धातु दिवाधि गण्य दिवादी भी असियन हो जाएगा आत्मनिपद भी है तो कर्तरी भी बुद्धियते रामो बुद्धियते रामो स्वपुत्र बुद्धियते अभी बुद्धि कर्ता भी हो गया कर्म भी हो जाएगा क्योंकि ये सकर्म का धातु है और दिवादि गणय धातु है यक भी होगा श्यन भी होगा ऐसा जागा में थोड़ा कठिन है जो दिवादी गण्य धातु नहीं है तो यह देखने से पता चल जाएगा कर्मणि प्रयोग हुआ है व्याख्यासियन, व्याख्यान व्याख्या जो है अभी व्याख्यायमान श्रुति कौन सा श्रुति होगी पंचम मंत्र जो आगे आएगा न कंचन इत्यादि विशेषण से तात्पर्य आह जो आगे मंत्र में जो न कंचन विशेषण दिया गया है, विशेषण को भगवान भाष्यकार समझाएंगे पहले मंत्र युक्त न कंचन काम काम न कंचन स्वप्न पश्यति तत्सुप्तम सुसुप्त स्थान एकी भूत प्रज्ञान घन एवानंदमानंदुक्त चेत, चेतो मुख प्राज तृतीय पाद युप्त कहा तो पहले यत्र सुप्त यत्र कहने से साधारणतः तो हम ऐसा सुप्त होने से यहाँ कोई देश को नहीं लेना है सामान्यतः तो हम लोग सोते हैं नहीं तो जहाँ सोया हुआ था घर में, में इस प्रकार नहीं यहाँ तो कालवाचक मुख्यतः है तो युप्त न कंचन न काम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति युप्त कहने से तो सुसुप्ति हो जाता तो फिर ये क्यों न कंचन न काम कामयते कामयते इति काम और न कंचन स्वप्नम पशेती स्वप्नम तो स्वप्न में देखने वाला जो विषय स्वपोननन होकर के स्वप्न बनेगा तो सोपो नन ये उत्तरकृदंत का है तो ये जो नन प्रत्यय होगा ये अकर्तरी कारक जो संज्ञा है तो होने से ये विषय होने से अर्थात स्वप्न का जो विषय है स्वप्न में दिखने वाला जो पदार्थ तो काम काम हो गया जो काम्य तेती काम विषय एक नंबर टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए कामम पुण्य पाप प्रयोजकम पुत्र दार धनाधिकम काम्यमान पदार्थम काम्यमान अर्थात कामना का जो विषय है कौन है कहते हैं पुत्र दार धनाधिकम पुत्र दार धन ये सब पुण्य पाप का प्रयोजक होते हैं पुत्र धन दारा ये सब होने से कर्म करेगा कर्म करने से पुण्य अथवा पाप होंगे तो कामम तो जो काम है यहाँ गये की शर्त में हुआ मंत्र में जो काम है अर्थात गये विषय अर्थ नहीं आपको कारक कहना पड़ेगा ना कर्मणि तो यहाँ कर्मणि नएगा काम्य इति काम और स्वप्नों के लिए दो नंबर टिप्पणी शुभा जागृत वासना जन्य पदार्थ शुभा शुभ जागृत जागृत में ज्ञान हुआ शुभ शुभ का तो जागृत वासना जन्य जागृत वासना से जन्य होता है जो आप स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न में जो पदार्थ दिखता है उसको यहाँ स्वप्न कहा गया क्योंकि स्वप्न पश्यति तो स्वप्न पश्यती अर्थात वो पदार्थों को देखता है नहीं तो स्वप्न कहने से स्वप्न अवस्था <coughs> तो स्वप्नों का ज्ञान वो नहीं स्वप्न कहने से स्वप्न जो विषय है तत् सुसुप्तम तो, तो, तो यहाँ जो यत्र सुप्त कहा गया सुप्त का अर्थ तो सुसुप्ति होना चाहिए ये दोनों विशेषण फिर क्यों दिए कोई कामना नहीं करता मतलब कोई काम्य वस्तु नहीं देखता है स्वप्न मतलब कोई स्वप्न विषय भी नहीं देखता है इस प्रकार की दो विशेषण क्यों दिया कहते सुप्त का अर्थ अज्ञान विशिष्ट क्योंकि जो सुसुप्ति का अर्थ अज्ञान अज्ञान विशिष्ट वो जागृत में है ना स्वप्न में है ना सुसुप्ति में है अज्ञान किस अवस्था में है जागृत स्वप्न में अज्ञान नहीं है अज्ञान सर्वदा है तो सर्वदा होने से यत्र सुप्त कहने से वो तीनों अवस्था को ले लेगा सुप्त का अर्थ अज्ञान विशिष्ट अज्ञान तो तीनों अवस्था में है तो होने से तीनों अवस्था आ जाएंगे उसको वारण करने के लिए न कंचन न कामम काम यते न कंचन स्वप्नम पश्यति कह कर करके जागृत और स्वप्नों का निराकरण किया गया सुसुप्त स्थान बहु स्वप्नम पश्च्य कंचन कामम काम यते वास्तविक ये एक ही से न कंचन न काम तो कहने से एक ही के द्वारा स्वप्न जागृत दोनों का निराकरण हो जाएगा क्योंकि स्वप्न में भी कामना हो जाती है अथवा न कंचन स्वप्नम पश्यति स्वप्न अर्थात विषय स्वप्न वास्तविक जागृत और स्वप्नों में कोई भेद नहीं रखे क्योंकि दोनों को एक कर दिए अब तक न कंचन स्वप्नम पश्यती कहने से भी जागृत स्वप्न दोनों का निराकरण हो जाएगा क्योंकि जागृत भी स्वप्न ही है ना दोनों को लोय करके यहां तक एक कर दिए तो न कंचन कामोम काम ये एक विशेषण कहने से जागृत स्वप्न दोनों का निराकरण हो जाना चाहिए अथवा न कंचन स्वप्न उपस्थिति कहने से भी दोनों का निराकरण हो जाना चाहिए फिर आप दो क्यों कहते हैं कहते जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं विकल्प के लिए दोनों दिए टीका में विचार दिखाएंगे अर्थात यहाँ न कंचन कामोम काम से जागृत का निराकरण न कंचन स्वप्न उपस्थिति से स्वप्न का निराकरण ऐसा नहीं है क्योंकि जागरण स्वप्न में भेद नहीं रखे ना अब तक तो हम जहां पहुंचे वो भेद नहीं है भेद नहीं होने से दोनों ही स्वप्न तेन तो ग्रहण हो जाएंगे स्वप्न शब्द का अर्थ होता है अन्यथा ग्रहणम और सुप्त शब्द का अर्थ होता है अग्रहणम आगे ये शब्द से आएगा अग्रहणम अर्थात तत्व से अग्रहणम तत्व अर्थात ब्रह्म आत्मा इसका ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है इसी को अग्रहण कहा जाएगा जब ये अज्ञान है अग्रहण है तब सुप्त और अन्यथा ग्रहण जब रज्जु का अग्रहण होगा तभी अन्य रूपेण अन्यथा का तो अन्य रूपेण अन्य रूपेण सर्प रूपेण ग्रहण होगा अग्रहण अलग है अन्यथा ग्रहण अलग है दोनों अलग अलग है रज्जु का अग्रहण और सर्प का ग्रहण ये दोनों एक ही है नहीं है अलग अलग चीज है इसलिए कहते हैं कि यहाँ अग्रहण सुप्त शब्द से सुसुप्त शब्द से कहा जाएगा सुसुप्ति अर्थात ब्रह्मो का ज्ञान नहीं होना यही सुसुप्ति अज्ञान है तो इसका और बाकी अन्यथा ग्रहण अन्य रूप से ग्रहण करना ये जागृत स्वप्न दोनों में है तो ये अन्यथा ग्रहण ऐसे शब्द आगे से व्यवहार होंगे अन्यथा ग्रहण नहीं काम है न कंचन स्वप्न पे स्वप्नों में भी ये है जागृत दोनों में जागृत स्वप्न दोनों के लिए घटेगा ये कैसे न अथार्थ ज्ञान ना कार्यार्थ ज्ञान का ज्ञान अज्ञान होने से अयथार्थ ज्ञान हो जाता है अथार्थ का अर्थ ब्रह्म ज्ञान तो so, अग्रहण को अग्रहण अर्थात अज्ञान कारण होता है अन्यथा ग्रहण कार्य है अयथार्थ ज्ञान अच्छा आगे मंत्र में सुसुप्त स्थान बहुब्री है सुसुप्तम स्थान स सुसुप्त स्थान सुसुप्त स्थान अर्थात सुसुप्त अवस्था में जो भोक्ता है एक ही भूत सुसुप्त स्थान एक ही भूत एक ही भूत हो गया अर्थात तो अपना भेद ज्ञान नहीं होगा सुसुप्ति अवस्था हो में मैं एक भिन्न हूं ऐसा सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं होगा जागृत स्वप्न में ज्ञान होगा सुसुप्त में ज्ञान नहीं होगा तीन नंबर टिप्पणी कहते है विक्षेप अभाव ईश्वरण एक ही भूत अर्थात ईश्वर के साथ एक हो जाएगा ईश्वर शुद्ध चैतन्य है ना माया विशिष्ट है इसलिए सुसुप्ति में भी जब ईश्वर के साथ एक होता है तब अज्ञान विशिष्ट होकर के ना शुद्ध होकर के अज्ञान विशिष्ट होकर के सुसुप्ति में अज्ञान विशिष्ट होकर क्योंकि जिसके साथ एक होता है वो माया विशिष्ट है ईश्वर के साथ एक हुआ एकी भूतो, एकी भूतो भूतो एक ही भूत एक ही भूत अर्थात एक ही भूत ईव वास्तविक एक नहीं होगा एक हो जाएगा तो फिर आएगा नहीं तो एक ही भूत इज्ञान घन तो प्रज्ञान घन कहने से प्रज्ञान शुद्ध चैतन्य कहते नहीं।, नहीं नहीं ये जागरण स्वप्न में जो सब प्रज्ञा होती है वो प्रज्ञा तब सुषुप्ती अवस्था में सब घन हो गए घन अर्थात जैसे जल बरफ बन गया अर्थात और अपने से भेद और नहीं रख पाए घन शब्द तो हम तब तो व्यवहार करते हैं जब इतना ठोस हो गया कि परस्पर और भेद नहीं रह पाया प्रज्ञान घन अर्थात प्रज्ञान घन अर्थात जागृत स्वप्न में जो सब ज्ञान होते हैं वो सब ज्ञान वहां एकदम अर्थात तो ठोस होकर के रह गए इसको प्रज्ञान घन कहा गया और आ, में के। जो ज्ञान होते हैं वो सब अर्थात तो परस्पर से अभिन्न होकर के ठोस होकर के रह गए ठोस होकर के रह गया अर्थात तो परस्पर से भेद और तो उस समय भान नहीं हुआ किंतु रहते हैं नहीं तो ये जागरूक स्वप्नों का प्रज्ञा आएगा कहां से फिर इसलिए उनको मानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं है में कारण अवस्था में रहते हैं जब कारण अवस्था में रहते हैं उसको घन कहा जाएगा जब कार्य हो जाएगा मिट्टी के से बहुत सारे बर्तन बन गए अब ये घन नहीं है क्यों सारे मिट्टी को आप मतलब सारे पात्र को बर्तन को आप तोड़ करके फिर मिट्टी बना करके पिंडा बना देंगे तब कहेंगे कि ये तो सब घटों का घन हो गया इसी प्रकार की यहाँ सुश्रुप्ति में प्रज्ञान का घन हो गया अर्थात जागृत स्वप्न सब प्रज्ञा परस्पर भेद रहित होकर एकीभूत हो गया प्रज्ञान घन एवं आनंदमय अर्थात प्रचुर आनंद का प्रचुर है उस समय आनंद भूक उस समय में क्या भोग करता है कहते आनंद का ही भोग करता है कहते हैं सुख से सोया चेतो मुख ये भी बहुब्री है चेतो मुख चेतस शब्द से अगर हम जागृत स्वप्न का ज्ञान को लेंगे तो चेतस मुख इस प्रकार की विग्रह आएगा सब देखाएंगे आगे भाषा में चेतस मुख मुख अर्थात द्वार चेतस का अर्थ जागर स्वप्न का प्रज्ञा जागृत स्वप्न का प्रज्ञा का द्वार है ये स्वप्न ए सुसुप्ति सुसुप्त अवस्था में अर्थात सुसुप्ति अवस्था अज्ञान कारण उसको कारण कहते हैं तो वही द्वार होता है जागृत स्वप्न प्रज्ञा के लिए अर्थात सुसुप्ति से निकलता है जागृत स्वप्न इसलिए उसको द्वार कहा जाएगा तो षठी घटाएंगे चेत मुख इस चेतो मुख अर्थात द्वार अथवा बहुब्री घटाएंगे तो चेतो मुखम यश्य मुखम का अर्थ द्वार चेतो मुखम यश्य चेतो अर्थात चेतन चेतन अर्थात चैतन्य ब्रह्म ब्रह्म द्वार है जिसका ये जो सुसुप्ति अवस्था में जो रहता है प्राज्ञ तो वो फिर चैतन्य को आश्रय करके जागर स्वप्नों में आता है इसलिए चैतन्य उसका द्वार हो गया अर्थात चैतन्य को आश्रय करके वो फिर जागरूक स्वप्नों को आता है क्योंकि जो प्राज्ञ हुआ जब जागृत स्वप्नों को आएगा वो चैतन्य अंश आएगा उसके साथ तो आने से चैतन्य को आश्रय करके आने से जागृत और स्वप्न के प्रति ये द्वार होता है तो चे, चेतो का अर्थ चैतन्यम चैतन्यम लेने से बहुब्री करेंगे चेतो मुखम तो चेतो का अर्थ चैतन्यम जागृत स्वप्नों के प्रति ये उसका द्वार होता है अर्थात तो तो उसको आश्रय करके आता है क्योंकि तो चैतन्य को आश्रय नहीं करेगा केवल अज्ञान वो कुछ नहीं कर पाएगा चैतन्य में आश्रित तो हो करके भाष्य में दर्शना दर्शन वृत्तियों तत्वा प्रबोध लक्षण से स्वापस्तुल्यवाद सुसुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त, इत्यादि विशेषण दर्शन अदर्शन वृत्तो एक दर्शन वृत्ति एक अदर्शन वृत्ति ये दोनों क्या है टीका में कहते हैं दर्शन स्थूल विषय वृत्तिरअ्र अस्थि जागरिता दर्शन वृत्तिरती उच्चते दर्शन स्थूल विषय दर्शन अर्थात दृश्यते दर्शन कर्मणि लूट करेंगे तो दर्शन कौन हो जाएगा स्थूल विषय तो दर्शन से स्थूल विषय से वृत्तिर अस्थि स्थूल विषय का वृत्ति कब रहेगा जागृत तो, में आगे कह दें जागरित तो स्थूल विषय से वृत्तिर अत्र अस्त जागरितम तो जागरितम को तो दर्शन वृत्ति कहा गया दर्शन से वृत्तिर यद दर्शन वृत्ति तो दर्शन वृत्ति शब्द से किसको कहा गया जागरित आगे स्थूल विषयाद दर्शनात्शनम अदर्शनम क्योंकि स्थूल विषय दर्शन को दर्शन कहा गया स्थूल विषय दर्शन तो अन्य तो दर्शन जब होगा वो दर्शन होगा अदर्शन हो जाएगा उसी को अदर्शन शब्द से कह दिया गया अदर्शन का अर्थ तो वासना नहीं, नहीं, का होगा तो का अदर्शन नहीं है उससे भिन्न हाँ, लेकिन दर्शन तो होगा ये शब्द को अभी अदर्शन कहा गया क्योंकि अर्थात यहाँ स्थूल विषय का दर्शन नहीं है उससे कुछ भिन्न का दर्शन तो भिन्न का दर्शन किसका कहते है, हैं वासना मात्र वहां स्वप्न में केवल मनो मात्र रहता है मनो अदर्शन से वृत्तिर यत्र अदर्शन वृत्ति अदर्शन अर्थात स्थूल विषय रहित होकर के वासना मात्र होना तो अभी अदर्शन वृत्ति से किसको ग्रहण किया जाएगा स्वप्न को अदर्शन वृत्ति ही स्वप्न तयो हो ये दोनों का सुसुप्ति सुसुप्तिवध एव स्वापस्य का अर्थ तत्व अग्रहणस्य ये जो सुजागृत और स्वप्न हुए ये दोनों सुसुप्ति बध एव सुसुप्ति जैसा ही है ये दोनों भी सुसुप्ति जैसा है कैसा कहते हैं स्वापस्प अर्थात निद्रा निद्रा का धातु है ई इं, स्वप स्वप्त धातु से घए होने से स्वाप निद्रा तो स्वापस्य का अर्थ तत्व अग्रहणस्य तत्व का अग्रहण तत्व अर्थात ब्रह्म ब्रह्म का अग्रहण ये सुसुप्ति में है ना जागृत स्वप्न में है yes. तीनों जो तत्व का अग्रहण ब्रह्म का अग्रहण तीनों में है उसी को कहते हैं सुसुप्त बद एवं स्वापस् तत्व अग्रहण से तुल्यवाद जैसे सुसुप्त में तत्व तत्वअग्रहण है इसी प्रकार जागृत और स्वप्न में भी तत्वअग्रहण है तुल्य हो गया तुल्यवाद भाष्य में देखिये दर्शन अदर्शन वृत्तियों तत्व अप्रबोध लक्षण स्वापस्य स्वापस्तुल्य यहाँ तक टीका हम लोग देखे अर्थात दर्शन अदर्शन वृत्ति हो दर्शन वृत्ति किसको कहा गया जागृत को और अदर्शन वृत्ति स्वप्न ये द्वोनो का ये दोनों में तत्व से अप्रबोध लक्षण से शब्द का अर्थ हो गया तत्व का अप्रबोध किस अवस्था में है तीनों तीनों अवस्था में है तुल्यत्वा में तुल्य हो गया मंत्र कह दिया कि यत्र सुप्त सुप्त का अर्थ तत्व तो अग्रहण ये तो तीनों अवस्था में तुल्य हो गया इसलिए कहते हैं सुष्य में आगे सुसुप्त ग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण यत्र सुप्त कह करके आगे जो चीज सब कह रहे हैं ये सब विशेषण दे रहे हैं टीका में यत्र इति उक्ते अगर खाली कहेंगे यत्र सुप्त इति उक्ते तो सुत का अर्थ हो गया तत्व अग्रहण किसका कौन सा अवस्था का ग्रहण करवाएगा अभी अभी कौन अवस्था सुप्त का अर्थ तत्व अग्रहण तत्व अग्रहण कितने अवस्था में है तीनों अवस्था में ग्रहण हो जाएगा कहते हैं तयोर अभी थी प्रशक्त जागर स्वप्न भी आ जाएंगे हम अभी लक्ष्य कर रहे थे सुसुप्त का अभी तयोरि तो जाग्रत स्वप्न प्रसक हो तद व्यवच्छेदेन सुसुप्तस्य एव ग्रहणाथम वो दोनों जागरत स्वप्न का व्यवच्छेद करके हटा करके सुसुप्त का ग्रहण कराने के लिए सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषण जो मंत्र में आगे न कंचन कामम काम दिया ये विशेषण दिया गया खाली अगर यत्र सुप्त कहते तो किनका कितने अवस्था का ग्रहण होता तीनों हो का हम अभी लक्ष्य किसको कर रहे हैं सुसुप्ति को तो हमको किसको हटाना है जागर स्वप्न को ये दोनों को हटाने के लिए उनको विशेषण देना पड़ेगा अभी क्या विशेषण दिए न कंचन काम हम काम ये ये विशेषण दिए न कंचन इत्यादि इत्यादि कहने से न कंचन स्वप्न तो न कंचन दोन न कंचन दो काम स्वप्न दोन ये विशेषण दे दिया गया ती तदि अर्थात तूर्ववाक्य तद का अंतिम शब्द क्या है विशेषण नुछ तत्पद से उसी को लिया जाता है तद्धि क्योंकि तद् जो हुआ सर्वनाम सर्वनाम पूर्व परामर्शी होगा तो ति अर्थात न कंचन इत्यादि विशेषण दवच्छिद्य सुषुप्तमे ग्राहयती दोनों स्थानों को व्यवच्छिद निराकरण करके कौन सा कौन सा स्थान को निराकरण करेगा जागृत इनको निराकरण करके सुसूप एवं ग्राहयती।, ग्राहयती का कर्ता कौन होगा कौन दोनों स्थानों को हटा शुप्तार करके सुसूप का ग्रहण कराएगा जो तद कहा गया तद ग्राहयति क्या सुसुप्तमेव स्थानद्यवच्छेदूप ग्राहयती पद से लिए न कंचन न न आगे कंचनं पश्यति कामी विशेषण स्वप्न पश्यन विशेषण करने वाला कहता है न कंचनं स्वप्न पश्य कंचन यतय होता है चीत प्रत्यय होता है कंची कचि कहते हैं जीत चन ये प्रत्यय जोड़ देते हैं उसके साथ मूल किन्तु है कम द्वितीय अंतर है इसलिए कम स्वप्नम चन आगे जोड़ देते हैं चन चित जोड़ने से जैसे कम पश्यसी और कहेंगे कंचनम पश्यसी जैसे कहते हैं ना कौन आया उतर देते हैं कोई आया तो कौन आया ये भी अगर प्रथमा होगा कोई आया ये भी दोनों भी प्रथमा हुए किंतु तो कौन और कोई ये दोनों में अंतर है कोई आया अर्थात इसमें सामान्यता है आया उत्तर दिया किन अर्थात ये विशेषवाचक इसी प्रकार खाली कम कहना और कंचन कहना उसमें अर्थात कोई एक कामना करता है इस प्रकार के अर्थ न कंचनम स्वप्नम पश्यति इति अनेन अने विशेषण है न पूर्व पक्षी कहता है अच्छा आज समय पर कल कल अष्टमी है न कलअष्टमी इसलिए अवकाश रहेगा ओ पू पूर्ण पूर्ण्य सूर्ण